राम द्र कर्णे स्वा भद्रम पशे माक्ष स्थिर स्थस्त दीर्घे ओर विभेदी मंडिका अलाप, शांति प्रकरण के प्रथम कार्य का उपलब्ध विचार आरंभ हुआ है जिसमें कुछ अवतरण भाष्य भूमिका के रूप में कुछ अवतरण भाष्य उसी काम रा आद्यतंत मध्यमंगला ग्रंथ प्रचारिण बहती आदकार उच्चारणवदेवता मध्ये भी परदेवता प्रणति आदि में अंत में मध्य में तीन जगह में यदि मंगलाचरण हो उसकी स्थिति प्रचारणों भवंती माने पठन पाठना आदि ना अनेक पुरुष संबंध प्रचार है पढन पढ़न-पाठ के माध्यम से ग्रंथ बहुतों में पहुंचेगा ये प्रचार होना ग्रंथ का प्रचार होगा आदि में मंगल अंत में मंगल बीच में मंगल हो मध्य में मंगल हो तो ग्रंथ बहुत फैल जाएगा किसके माध्यम से पठन पाठन के माध्यम से फैलेगा इस संबंध के माध्यम से यही है इसके लिए तो क्या था ज्ञान आकाश कल्पेरा धर्मानु भगनो कौन जया भिन्न ये मंगलाचर है दो पैर वालों में दो पादे द्विपात और तेषाम द्विपराम पादपथ संख्या से पूर्व से लगा है और षष्टी में पादपथ सूत्र में लगा है द्विपराम दो पैरों में जो श्रेष्ठ है वरम श्रेष्ठ उनको मैं नमस्कार करता वरम बन दे कहतेना आकाशकल ज्ञाना ज्ञ वस्तु से अभिन्न ज्ञान विषय का ज्ञान नहीं विषय ज्ञान ज्ञ से भिन्न होता है ये तो जो स्वरूप ज्ञान है जिस स्वरूप ज्ञान के द्वारा जीवों को जिन्होंने जाना है जीवों का स्वरूप पहचाना है स्वरूप ज्ञान के माध्यम से वो दो पैदों में श्रेष्ठ है नारायण स्वरूप अद्वैत स्वरूप गुरुदेव भर नमस्कार ज्ञाया विज्ञाना आकाश गल्पनो ज्ञान वैसा आकाश के समान व्यापक ज्ञान आकाश जैसे विहु है व्यापक है ज्ञान भी वैसे व्यापक है ज्ञान है यह गगनोपमान धर्मान सम्बुद्ध तो आकाश के समान ही ये जीव है जो जीव धर्मवन जीव जीवों को जीव जुम्मन जाना है जान लिया देवदा कम देवदान परम बंदे वो जो होते हैं माना अद्वैत भाव में निर्चे आचार्य हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ अद्वैत रूप से नमस्कार करता हूँ नारण से ऐसे ठीक में कहा था पूर्वोत्तर प्रकरण संबंधी पूर्व प्रकरण त्रय वृत्तम अर्थम प्रमाद्रवृति कहा पूर्व तीन प्रकरण हो चुके हैं चौथा चतुर्थ प्रकरण आरम्भ हो रहा है तो पूर्वोत्तर प्रकरण का संबंध सिद्धि के लिए क्या संबंध होगा इसमें इसके लिए पूर्व प्रकरण त्रय तीनों में जो कुछ कहा वृत्तन वो तो तीनों प्रकरणों ने आगम प्रकरण वैतथ्य प्रगण अद्वैत प्रगण में जो कुछ कहा उसको क्रम से कुछ अनुवाद करके थोड़ा सा अनुद्रवती उसका कथन करते हैं कहा ओमकार इत्यादि भाषण कहा था ओमकार निर्णय द्वारे आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत्य ओमकार के निर्णय के माध्यम से आगम प्रकरण में क्या जो प्रतिज्ञा की थी अद्वैत की जो प्रतिज्ञा की थी ओमकार के निर्णय के माध्यम से जो प्रतिज्ञा था अद्वैत उसी का बाह्य विषय भेद द्वितीय प्रकरण में बाह्य विषय भेद वो विताता सिद्ध किया वैतथ्य प्रकरण में मान बाह्य विषय जो भी है न होते हुए पहास्त करके सिद्ध किया था वैतथ्या सिद्धस्य वैतथ्य के द्वारा भी वही सिद्ध हुआ अद्वैत की सिद्धि हुई थी सिद्धस्य अद्वैत्य पुनर्द्वैत फिर उस अद्वैत में तृतीय प्रकरण में अद्वैत प्रकरण में शास्त्र युक्त ध्यान शास्त्र और युक्ति अनुमान भी दिया जगह जगह युक्ति भी लगाई शास्त्र भी दिया शास्त्र युक्ति ध्यान मानी श्रुतियां दी युक्तियां दी जिसके द्वारा साक्षात निर्धारित से अद्वैत ये सारे अद्वैत का विशेषण है साक्षात रूप से अद्वैत का निर्धारण किया गया तृतीय प्रगल में ऐसा जो एक तदम सत्य उपसंहार तृतीय प्रगढ़ के अंत में एक तत्तम सत्यम यत्र किचित न जाये करके उपसंहार जिसका किया था जिस अद्वैत का थ्याप्पणी पढ़ने कहा था सिद्ध से आर्थिक सिद्धि रूप था वहां पर व्तथ प्रक्रम में सीधा अद्वैत का कथन नहीं किया माने द्वैत का निषेध के माध्यम से द्वैत मिथ्या घोषित करके अर्थ से अद्वैत सिद्ध हुआ था शब्द से सिद्ध नहीं हुआ था द्वितीय प्रक्रम ने कहा था उसी को अद्वैत प्रक्रिया तद तो विषय आप और अद्वैत प्रक्रम में तो अद्वैत का विषय ला करके श्रुति ला करके दो ला करके शास्त्रुक्त साक्षात्साहित साक्षात रूप से तृतीय प्रकरण में अद्वैत के सिद्ध किया है तीन नंबर में साक्षात का संशय विपरिया माने संशय विपरीय कुछ नहीं जैसे हाथ में रखते हुए औवले के बारे में कोई संशय नहीं होता विपरीत बुद्धि भी नहीं होती बे रह होता संशय भी नहीं होता आंवला है कि नहीं ऐसा भी नहीं होता संशय विपरीय आदि रहित रूप से है ऐसा तृतीय प्रकरण में साक्षात् निर्देश बता आगे भाष्य में कहते हैं अंतिम माने चतुर्थ प्रकरण जो चतुर्थ प्रकरण आरंभ हुआ इसमें अंतिम प्रकरण आगरा त्यात दर समस्या जो वही जो श्रुति का अर्थ होता है तात्पर्य होता है अद्वैत दर्शन अद्वैत ज्ञान खुशी का ही आगमान त्वित दर प्रतिपक्ष भूता इसमें द्वैतवादी दिखाएंगे अद्वैत का विरोधी द्वैत बताने वाले अद्वैत के विरोधी होंगे प्रतिपक्ष हैं शत्रुभूत तत्पस्वरूप है, है द्वैती जितने भी हैं कौन है वो वैनाशिका द्वैती लोग वैनाशिकाश दो है एक तो द्वैती है सांझ नई आदि और दूसरा वैनाशिक बौद्ध लोग हैं वो नास्तिक वाले हैं या आस्तिक हैं के है ये वेद तो को मानते हैं दृष्टांत के रूप में तो वेद को मानते हैं सांझे नई आदि किन्तु वो बिल्कुल मानते ही नहीं इसलिए दोनों का मान लिया कि द्वैतवादी है सब एक आस्तिक है एक रास्तिक है द्वैतना प्रतिपक्ष भूत कौन है अद्वैत का द्वैती है नई है, ज्वैत योगी है सब एक द्वैती द्वैत मानने वाले और वैनाशिका बौद्ध लोग ते शांत अन्योन्य विरोधा हमारे साथ लड़ने आते हैं तो बोलते हैं हम द्वैतवादी है सब एक हो जाते हैं तुद्ध आपस में उनका विरोध है सांझ मत और एक गौतम तो तो मत में विरोध आ जाता है सांख्य मत और वैशेषिक मत में विरोध है सांख्य बोलता है पहले से विद्यमान के ऊपर और ये नई आई के आदि होता है आरम्भ पहले नहीं होता बाद में होता है आगे तृतीयकारि का इसमें बोलेंगे भूत जाति विंती बाधि नकेत देव ही अभूत परे धीरा विधम तस् परस्परम तृतीयकारिका ऐसे आएगा सां आदि बोलेंगे विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है नई आई कहते नहीं विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति में विद्यमान है तो क्या उत्पन्न करना है की उत्पत्ति होती है। यही करके एक दूसरे के मध्य का खंडन करके दोनों मत समाप्त हो जाएगा चलते हैं अपने पक्षे सिद्धि के लिए हमारा पक्षे सिद्ध कर जाते हैं एक सांख्यों को नई आय ने खंडन कर दिया सांख्य मत को नई न्याय मत को सांख्य ने खंडन किया तो अद्वेतिक की सिद्धि हो जाए द्विक सिद्ध नहीं हो पाता इस तरह से व्याख्या करेंगे इस प्रकार तो इसमें द्विती लोगों के बेनाश है तेमते अन्य विरोधार्थ उनका एक दूसरे पर विरोध है मतलब हमारे साथ लड़ेंगे तो द्वैत बन के आएंगे किंतु तो एक आपस में वहां लड़ाई आएगी एक मत नहीं है अन्य विरोध होने से राग द्वेष द्वेषादि क्लेशास्पद उनके दर्शन जो होगा राग द्वेष आदि दोष युक्त है क्यों अपने में आशक्त राग होगा प्रेम होगा दूसरे में द्वेष होगा उनका उस, उनके दर्शन ऐसा है क्लेशास्पद दर्शन में दिख क्लेश के आस्पद होगा राग द्वेष आदि से दूषित दर्शन होगा मिथ्यादर्शन हो सूचित हम वो मिथ्यादर्शन होकर के सूचित हो जाता है मिथ्या न करने पर मिथ्या घोषित हो जाता है राग तो से रागद्वेश दर्शन है एक में राग है एक में द्वेश उनके मत ऐसा है हमारा जो अद्वैत सिद्धांत है क्लेश कोई भी रागद्व शादी कुछ भी नहीं अकेले में राग होता है द्वेष होता है प्रेम भी नहीं होता द्वेष भी नहीं होता चाहे राग हो द्वेष हो अपने से भिन्न में हुआ करता है तो क्या है हमारे सिद्धांत सिद्धांत तो में राजद्व्यवसायदि कुछ भी नहीं क्यों तो अद्वैत में अकेले में कहा राग कहा द्वेष ऐसा है ये कहते क्लेश अनाश पदत्थ क्लेश का आश्रय नहीं होता हमारा सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत क्लेश अनाश पदत्वागवसा द्वष से युक्त नहीं है ही तो अकेला है अद्वैत तो अकेला अद्वैत में राग कहा द्वेश कहां अगर राग द्वेष हो तो अद्वैत कहां जो अद्वैत होगा ना राग हो ना द्वेष है सबका अभाव हो जाता है सबके अभाव से उपलक्षित अद्वैत होता है तो अद्वैत में राग होने से आत्मय तत्व बुद्धि सम्मिल दर्शन यही है अद्वैत का तात्पर्य कि जीवात्म परमात्मा की एक ऐक्य बुद्धि यही है अद्वैत यही समित दर्शन यथार्थ दर्शन यही है यही होना है क्लेश अनास्पद आत्मय तत्व बुद्धि रेगा आत्मय तत्व बुद्धि ज्ञान जीवात्मा परमात्मा क्या की ज्ञान अहम ब्रह्मास्म जो ज्ञान होगा हे ज्ञानी समय दर्शन दर्शन इस तरह से अद्वैत स्तुति की जाती है प्रशंसा की जाती है इस प्रकार में पांच के टिप्पणी कहा अद्वैत दर्शनम चार विधा चार आगम स आगम का होता है ये अद्वैत दर्शन अद्वैत शास्त्र वेदगर्भरा गर्व कहा था आगम का अर्थ है चार नंबर टिप्पणी पड़ी थी तस्या टिप्पणी इस प्रकार के अद्वैत दर्शन माने अद्वैत शास्त्र अद्वैत दर्शन का अद्वैत बताने वाला शास्त्र वेदार्थ गर्भ वेद के अर्थ को बता रहा है अद्वैत दर्शन वेदार्थ गर्भ है उस वेद का अर्थ है कल्पना युक्त अर्थ नहीं है अद्वैत दर्शन और जितने द्वैत दर्शन है तब अपनी कल्पना से लिखे हुए हैं अनादिप वेद है आपके दर्शन बाकी सब कल्पना है सारे अपने बुद्धि के ऊपर लिखे हुए हैं सब चाहे नैयायिक कोई भी हो ऐसा बताए पांच के कहते हैं अद्वैत दर्शन दर्शन है स्तूत लिखित पाठ लिखित पाठ में स्तूयते के जगह में स्तूतये स्तुति के लिए चतुघंध पद दिया है ऐसा भी लिखित पुस्तक में पाठ है कहते हैं अब पुस्तक कौन है कहा कैसा है जो भी होगा ऐसा लिखा है करके कहा आगे आता है तद यह विस्तरेणा अन्योन्य विरुद्धतया असम दर्शनम प्रदर्श कोई जो द्वैत दर्शन होगा ना यहाँ पर चतुर्थ यह माने अस्विन प्रग्रह चतुर्थ प्रग्रह में विस्तार के साथ अन्योन्य विरुद्धतया असम दर्शन तुम प्रदर्श्य उनके दर्शनों को एक दूसरे के साथ विरोध होने से सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा असम्यक दर्शन हुआ सिर जोड़ देना चाहिए विरुद्धतयाक दर्शन ऐसा नहीं विरुद्ध होने से असम्यक दर्शन तुम प्रदर्श्य असम्यक दर्शन है उनका ऐसा या दिखा करके तद ही अमित टिप्पणी में कहा तद माने पूर्व प्रकरण उत्तर पूर्व प्रकरण जो कहा था उसको हम विस्तार से कहेंगे पूर्व प्रकरण संक्षम से कहा था द्वैत के खंडन के बारे में विस्तार से बताएंगे कहा विरुप्त असम्य दर्शन को तो प्रदर्श्य तत्प्रतिषेधे न माने तस् हेयत्व तो प्रदर्शन ने टिप्पणी में कहा द्वैत दर्शन को त्याजत्व दिखा तो करके एक दूसरे के द्वारा समाप्त हो जाते हैं द्वैत ठीक नहीं है ऐसा देना। अद्वेत दर्शन की सिद्धि को उपसंहार करना चाहिए जो अद्वैत की प्रतिज्ञा करके आए उसको उपसंहार करना चाहिए आवित न्याय ना अला आरभ थे कहा आवित न्याय की व्याप्ति उसके अभाव होने पर अद्वैत की सिद्धि ये दिखाना है उसके होने पर होना, ये होना पर हो रहा, उसके न होने पर ये होना यह वितरिक व्यापति बनी और धूम के अभाव से भी दिखाया जाता है मैंने पर्वत में बन्नी दिखाया जाता है जत्र बन्नी नाचती तो धुआं भी नाचती है ऐसा बोल करके यहाँ धुआं है ऐसा मान करके पितरिक व्याप्ति से भी वो शादी की सिद्धि होती है विद्रिक व्याप्ति के माध्यम से दिखाएंगे आगे तुम्हें तो आएगा ये इसलिए अलाद शाम का आरम्भ करते हैं कहा तत्र अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेण नमस्कार तो अयम आद्य श्लोक है इसमें अब चतुर्थ प्रकरण में मंगलाचरण जो जी दिया जा रहा प्रथम कार्य का अद्वैत दर्शन संप्रदाय करतु अद्वैत दर्शन के संप्रदाय करने निकालने वाले हैं नारायण पद्म भगंभु आज करके गौड़ पादी के ठिक पूर्व में सुखदेव होते हैं दासम शुभम गौड़ परम महान साया है या जी को दिव्यदान भारम करके नमस्कार करते हैं। बोलना चाहिए। अद्वैत दर्शन के कर्ता को अद्वैत स्वरूप नमस्कार वो जो कर्ता होंगे अद्वैत दर्शन के प्रतिपादन वाले संप्रदाय के कर्ता को अद्वैत स्वरूप से ही नमस्कार के लिए अयम आद्य श्लोक ये जो प्रथम कार्य का उसके लिए है दो तीन चार के टिब्बण अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर तुमने कहा तथा जो पठ्यते व्यासम सुखम गौड़ परम महतम गुरु परंपरा में पढ़ते हैं सुखदेव के बाद गौरपालाचार्य होते हैं तो सुखदेव जी के लिए नमस्कार करते हैं ये सिद्ध हो जाएगा एक अद्वित स्वरूप नहीं बहुत क्यों ये श्रुति के प्रमाण है कहते हैं श्रुति के वाक्य है सर्यो हवे तत्मेदादी सुखदेव जी को ब्रह्म रूप से नमस्कार करते हैं क्यों जो कोई ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है जो कोई भी हो या कोई मनुष्य नहीं देवता नहीं कोई भी हो जाति पाति को कोई नहीं, सयोह त्रह्मा जो कोई भी हो उस ब्रह्म को जो जानता है ब्रह्म भी श्रुते ब्रह्म स्वरूप इसलिए सुखदेव जी को रूप से उपासना कर नमस्कार करते हैं कहा आद्य श्लोक मैंने चार नंबर चित्र कहा अद्वैत उपदेष्टा अद्वैत रूपेण नमस्कारिया अद्वैत के जो है उनको अद्वैत रूप से नमस्कार करने योग्य होते हैं करना चाहिए मानकर आद्य शुल्क तात्पर्य अवग्रंथ है आद्य शुल्क तात्पर्य का तात्पर्य विषय यही जानना चाहिए कहा आगे कहते आचार्य पूजा ही अभिप्रेता सिद्ध्यष्यते शास्त्रारंभे आचार्य का जो सम्मान है पूजा मैं सम्मान जैसे नमस्कार आदि कर रहे हैं आचार्य पूजा ही माने अस्मात आचार्य पूजा अभिप्रेता सिद्ध्यथा अपने इष्ट सिद्धि के लिए होता है अभिप्रेत जो इष्ट वस्तु है उस विषय को सिद्धि के लिए होता है इससे शास्त्र आरंभ इसलिए अपने इष्ट की सिद्धि के लिए शास्त्र के आरंभ में आचार्य के सम्मान करते हैं ये कहा क्या अभिप्रेता यहां एक तो ग्रंथ की परिसमाप्ति करना है एक द्वैत का सर... द्वैतवाद का खंडन करके अद्वैत का स्थापन करना है एक उनका सिद्धि है अभिप्रेता अर्थ सिद्धि यही है, है उसके लिए शास्त्र के आरंभ में ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है कहा पांचवी तिहाय शास्त्र प्रक्रम शास्त्र यह शास्त्रार्थ है शासकत्वाद शास्त्रो शास्त्र क्यों कहा तो प्रकरण ग्रंथ है कोई वेद थोड़ी है ये। वेद के तात्पर्य वो यहां पर अपने कल्पना करके लिख रहे वेद से विरुद्ध नहीं लिखा है इसलिए इसको प्रकरण कहा गया है कि वेद तो नहीं अनाज अपर वेद नहीं गए, ये मान लो कि उपनिषद वेद है कि कारिका जो बनाई गई है तो गौड़ जी कल्पना है तो क्यों कहा तो कहते हैं शासकत्वाद ये भी शासन करता है उपदेषता है जैसे शास्त्र शासन करता है ये भी शासक शास्त्री की शास्त्र से ट्रम प्रत्य करके शास्त्र बनाया जाता है शासन करता है ये करो ये मत करो ऐसा शासन करता है माने विधि निषेध के माध्यम से शासन करता है इसलिए शास्त्र बोलते हैं तो ये भी शासक जैसे शास्त्र शासक होता है वेद शासक होता है ये भी शासक है क्योंकि प्रक्रम ये होता है शास्त्र ही के देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थितम प्रकरण नाम ग्रंथ भेद प्रकरण इसको बोलते हैं प्रकरण शास्त्र के एक देश के साथ संबद्ध हो मांडू के कारिका में शास्त्र में तीन है कर्म उपासना और ज्ञान इस मांडू के कारिका में कर्म की चर्चा नहीं शास्त्र के एक देश के साथ भेद में तो तीनों की चर्चा है अधिकारी भेद से कर्म की चर्चा है उपासना की चर्चा है ज्ञान की चर्चा है या केवल ज्ञान की चर्चा दिखाई पड़ती है शास्त्र ही कहते हैं संबद्ध शास्त्र का तीन देश है तीन अवध में एक देश में संबंधित है शास्त्र कार्य का का अंतरिष्ठित शास्त्र का ही कोई विशेष कार्य में लगा हो क्या शास्त्र का कार्य है वो उसमें लगा हो प्रकरण नाम ग्रंथ भेदमा विपस्थित किसी को प्रकरण नाम के ग्रंथ विद्वान लोग कहते हैं ऐसा कहा है तो शास्त्र शासकत्व प्रकरण यह शास्त्र बताया शासक होने के कारण से शास्त्र होता है शास्त्री की शास्त्रम शासन करता है विधि निषेध विधि निषेध के माध्यम से शासन करता है ये करो ये पद करो ऐसा बोलता है ये तो शासन होता, होता है और क्या होता है इसलिए शास्त्र कहा गया इसको भी शास्त्र कहते हैं क्योंकि यह शास्त्र नहीं है वास्तव में प्रकरण है तो शास्त्र आरंभे कैसे बोल दिया यहाँ प्रकरणारंभ आरंभे लिखना चाहिए भाषिकार को लिख दिया शास्त्र आरंभे ये भी शासक होने से शास्त्र शब्द का प्रयोग करिए गौम प्रयोग है भाष्य में आगे कहते हैं आकाश है न कारिका का अर्थ करते हैं अभी तो भूमिका हो गई यहां तक अब कहते हैं आकाशे नकाशकल्पम आकाशकल्पे ने तृतीयांत है आकाशकल्प बनाया माने बिल्कुल आकाश जैसा नहीं है ये क्या आकाश के समान है समान कहने से कोई नहीं होता माने आकाश में जड़ता है ये, ये जड़ है क्या ज्ञान जड़ नहीं है सत्यम ज्ञान और अनुदम चेतन है इसलिए आकाश और कल्पम बोला कल्पक प्रत्यय लगाया इस असनातक तो, कल्पक देश, देश रहा तीन प्रत्यय होते हैं थोड़ा कम है। आकाश से कुछ कमी है इसमें क्या कमी है जड़ता की कमी है आकाश में जड़ता ज्यादा है विभुत्व तो बराबर है जड़ता ज्यादा है इसमें जड़ता की कमी है बिल्कुल आकाश के बराबर हो नहीं पाया है ज्ञान इसलिए कहा आकाशकल्पम ऐसा आकाशे में इसत असमापम आकाश के बिल्कुल बराबर नहीं पहुंच पाया आकाश में जड़ धर्म भी है इसमें नहीं है वो व्यापकता तो, तो दोनों में है जड़ता नहीं है इसलिए कुछ कम रह गया ज्ञान आकाश की अपेक्षा आकाशकल्पम ये कहा कल्प प्रत्यय कुछ कम अर्थ मिलता है आकाश यानी सब आकाश आकाशकल्पम आकाश तुल्य आकाश के समान है बिल्कुल आकाश नहीं है ये वो जड़ है यह जड़ थोड़ी है क्या ऐसा आकाश कल्पम तेन आकाश कल्पन ज्ञान है ना उस आकाश के समान जो ज्ञान है यानी व्याचुकता को लेकर के कहा उसमें जड़ता है तो इसमें बिगड़ता कोई शंका करे इसे कल्पक प्रत्यय लगा बिल्कुल बराबर नहीं है कुछ तो कमी है इसमें जड़ता की कमी है आकाश इसकी तुलना करते हैं तो इसमें जड़ता नहीं उसमें है उसमें जड़ता अधिक है कमी है तो तेना आकाशकल उस आकाशकल्प ज्ञान ना कहा क्या किया उस ज्ञान के द्वारा क्या हुआ किम प्रश्न आया तो कहते हैं धर्मान धर्म प्राणों को धारण करता इसलिए जीव का नाम धर्म होता है धर्म शरीर धारण करता है हाँ, इसलिए इसका नाम धर्म नाम पड़ा है। ये जीवों का नाम धर्म है धर्म आत्मन धर्म माने आत्मन बोल। धर्मान माने आत्मा द्वितिया का बहुवचन है धर्मान आत्मन इस आत्मा का आत्मा होगा इन आत्मा होगा जितने जीवा जीवा भी जीवात्मा का किन विशिष्टान क्या विशिष्ट धर्म है ये धर्म भी गगनोपमान ये भी व्यापक है सब जितने भी जीव है ये भी व्यापक है ये तो शरीर के कारण परिछन्न के कारण से यहाँ परिचन्नता दिख रही शरीर परिचन्न होने से व्यापक तो है घटाकाश व्यापक होता है घट के तोड़ के देखो तो घटाकाश कहा से परिचन्न बने वैसे यहां भी है इस शरीर को तोड़ के देखो जीवात्मा अपरिच्छिन्न है परिच्छ नहीं है गगनोपमान आकाश के समान है जीव इनको जिनको गगनोपमान गगनम उपमा यगन है उपमा जिनके जिन जीवों का रूपए जैसे आकाश विभु है व्यापक है निराकार है उसी प्रकार है गौरव कुमार आत्म धर्म वो जो आत्मा है आत्म न दिव्या का बहुवचन धर्म दिव्य का बहुवचन वो धर्मों का आत्मरूप धर्म है जो इनका एक टिप्पणी अन्वयार्थम ये पुनराह पहले भी बोल दिया आत्मनोधर्मा फिर दोबारा क्यों अन्वय के लिए दोबारा कहा गया आत्मनोधर्मा ये अन्वय करने के लिए दोबारा कहा धर्म ज्ञान है इस पुनर्विशेषण और उस ज्ञान का दूसरा भी विशेषण है एक तो हो गया ज्ञान आकाश कल्पेना दूसरा क्या है विषय ज्ञे नभिन्न जयाभिन्न ये, ये भी विशेषण है जयर आत्मधर्म धर्म आत्मधीर अभिन्न जो ज्ञा है उसका ज्ञान का विषय आत्मा है उन आत्माओं से अभिन्न ज्ञान है जय ईर आत्मधीर जो ज्ञाय वस्तु का आत्मा है ये जीवात्मा है ज्ञा ज्ञान के द्वारा ज्ञान जी हो गया इनसे अभिन्न है अभिन्न ज्ञर धर्म आत्मा भी जो ग्य धर्म आत्मा उनके द्वारा ज्यान, अभिन्न अभिन्नम ज्ञानम अभिन्न ज्ञान है कैसा अग्नि उष्णव जैसे अग्नि और उष्णता में अवैध होता है वेद नहीं होता उष्णता के पुण्य कोई अग्नि कहते हैं इसी प्रा भी ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं स्वरूप ज्ञान वृत्ति ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान की बात है अग्नि उष्णवत्त दृष्टांत है जैसे अग्नि और उष्णता में कोई भेद नहीं शब्द प्रयोग हो रहा दो किंतु एक ही चीज है वो उष्णता के जो पुंज है उसी को कहते हैं अग्नि इसी प्रकार यहां अभी आत्मापुंज कोई ज्ञान शब्द से बोला है आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं ऐसा ज्ञान ज्ञान दूसरे दृष्टान्त देते हैं सवित्रिप्रकाश विसको सूर्य और प्रकाश दो प्रयोग करते हैं सूर्य प्रकाश कुंज ही सूर्य होता है वेद नहीं होता केवल शब्द प्रयोग होता सूर्य का प्रकाश ऐसा बोलते हैं शब्द प्रयोग करते हैं भेद नहीं होता सविता का तो होता है प्रकाश को जो भी सविता बोलते हैं ठीक इसी प्रकार ज्ञान और ज्ञान तो गेया, ज्ञान ज्ञा अभिन्न ज्ञान है ये जो आत्माओं से अभिन्न जो ज्ञान है ज्ञान तेना ज्ञाया भिन्न ना उस ज्ञान है ज्ञ से अभिन्न ज्ञान के द्वारा ज्ञान है न आकाश ना न जो आकाश के समान है आकाश तो नहीं है आकाश से थोड़ा नीचे है कल्पना। यह अल्पे ना ज्ञा आत्मस्वरूप क्या ये कौन है आत्मा स्वरूप है उसका विषय ज्ञान का विषय आत्मा है यहाँ कोई घटाधि दी तो है नहीं आत्मा को तो विषय करने वाले ज्ञान है ज्ञो आत्मस्वरूप है उससे अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त नहीं पृथक नहीं ज्ञान अव्यतिरिक्क न अव्यतिरिक्त अव्यतिरिक्त है अवेद है ऐसे ज्ञान के द्वारा गगनों कमान धर्मान्त या समुद्ध ये जो जीवों को आकाश के समान जो जीव हैं, विभु हैं व्यापक हैं ऐसे जीवों को जिन्होंने में से माने संबुद्धवान ये सम्बुद्ध का अर्थ कर्तर्य में कर देना तब तू प्रत्य लगाना, तौ नहीं त तो भाव और कर्म का होता है और तब कर्ता में होता है इसलिए संबुद्धवान ऐसा बोध सम्बुद्धवान इति एवं ईश्वरो या नारायण आख्या ये जो ईश्वर है जो नारायण नाम का है कम बंदे अभिवादे मैं उसके वंदना करता हूं अभिवादन करता हूँ द्विपदाम वरम ऐसे कैसे है वो नारायण दो पैर वालों में श्रेष्ठ है द्विपदरम दो पैर वालों में जो तो श्रेष्ठ है या नारायण रूप से पूर्वी का ही प्रणाम करना है नमस्कार करना है मैंने द्विपद उपलक्षिता नाम क्या द्विपदों में सारे मनुष्य नहीं आएंगे मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य कहना चाहते हैं द्विपदाम पर से किंतु कोई पंगु होते हैं एक पैर नहीं होता तो उनमें अभ्याप्ति होगी इसलिए कहते हैं उपलक्षित दो पैरों के द्वारा उपलक्षित जितने जितना द्विपदों उपलक्षित आम पुरुष मनुष्य दो पैरों से उपलक्षित जितने भी होंगे मनुष्य दो पैर वाले होते हैं उसको किसी कारण से बिगड़ गया पंगु का दो पैर उपलक्षित वो भी है ऐसा पुरुषाणाम बारह माने प्रधानमंत्री श्रेष्ठ है तो बारह कहता है प्रधान पुरुषोत्तम नितिप्राय पुरुषोत्तम उत्तम है पुरुषाणाम उत्तम पुरुषोत्तम जितने मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ है सुखदेव जी ऐसा करके पुरुषोत्तम नारायण रूप से उनकी स्थिति का पुरुषोत्तम अभिप्राय एक तिरपणिया है दो तीन चार ऐसा दो में कहते हैं ज्ञाभि इतने व्याख्यान ज्ञात्म इनय जो कहा था उसने कहा अभ्यति कहा था जयान का ज्ञात्म स्वरूप अभ्यक्रेक कहा समुद्धवाथार्थे न ज्ञातवा स्वरूप उसे जीवनों ने जान लिया है इसका स्वरूप तो ब्रह्म ही होता है इस प्रकार से जी ने जान लिया ऐसे जो नारायण स्वरूप गुरु जी हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ संबुद्धवान का अर्थ कर दिया तीन नंबर में कहा याथार्थ है न ज्ञातवान तथा संबुद्ध यथार्थता में संबुद्ध थी नारायण नारायण विशेष जो जगा हुआ है जाना है इसलिए नारायण का विशेषण लगा दिया नारायण शब्द के द्वारा विशेषण लगा दिया नारायण हो जीवों का स्वरूप जो समझ सकता है वो नारायण ही होता है अयवे ईश्वर है इसलिए वही ईश्वर हो गया नारायण ईश्वर हो गया चार ने कहा पंगुआरोग अभ्यापते द्विपदापर हम कहा पंगुआ का पंगु एक पैर होता है दो पैर होता नहीं मनुष्य तो वो भी मनुष्यों तो तो में श्रेष्ठ है कहना चाहते हैं होगी लक्ष्य के देश अभ्यो अव्याप्ति शंका आ गई तो कहा द्विपदों पर कहा दो्वपैरो से उपलक्षितारे मनुष्य उपलक्षित चार, आगे कहते ज्ञान उपदृष्टि नमस्कार ज्ञातृेदरित परमात्दर्शनम इकणे प्रतिदे प्रतिपक्षण प्रतिमंती आपको नमस्कार के मुख से। जो तो उपदेश देने वाले, उनको उपदेश देने वाले सुखदेव जी हैं तो उनके नमस्कार के माध्यम से ज्ञान ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ज्ञान गयी भेद रहित ज्ञान ज्ञाय ज्ञाता भेद रहित जो परमार्थ तत्व दर्शन है आत्मय तत्व दर्शन जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञाय कुछ भी नहीं रहेगा ज्ञाता भी नहीं ज्ञान भी है ज्ञाय भी नहीं तेलो समाप्त हो जाएंगेगा ऐसे तत्व यह जो दर्शन है परमार्थ तत्व दर्शन यह प्रकृति चतुर्थ प्रकृति इसी प्रतिपादन करना है प्रतिपिता प्रति प्रतिपिभा तो। प्रतिपादन करना इष्ट वही तो है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञान रहित जो अद्वैत आत्मा का प्रतिपादन करना इष्ट है वास्तविक जो आत्मा उसके प्रतिपादन है किसके माध्यम से कहते हैं सीधा विधि से नहीं इतर व्यावृत्ति के माध्यम से प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारे का प्रतिज्ञापन प्रतिपक्ष जो शत्रु होंगे द्वैतवादी उनके प्रतिषेध करके आपस में लड़ जाएंगे एक दूसरे का मत एक दूसरे के मत से चला जाएगा उनका माना द्वैत सिद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं दोनों आखिर अद्वैत सिद्ध कर करते क्यों तो उसका मत तो उसने खंडन किया उसका मत तो उसका खंड दोनों मत खंडन हो जाएगा वो तो फिर दोनों सिद्ध नहीं होते तो कौन सिद्ध हो गया अद्वैत सिद्ध हो जाता है इस तरह सिद्ध करते यही प्रति होता है कहा शत्रु तरह कहा शेख चित्र पांच तब तो दर्शन पांच में करते हैं दर्शन शब्द का अर्थ करते हैं दृश्यते से अनुभूयते दर्शन अनुभव होता है इसलिए दर्शन का दृश्यते दर्शन दृष्टा ल्यूट करके दर्शन करें उसका अर्थ अनुभूयते दृश्यते अनुभूयते तो दर्शनमें साक्षात अपरोक्षम जो अनुभव करते हैं उस काल में दर्शन करते हैं आत्मदर्शन मैने आत्म साक्षात्कार परोक्ष ज्ञान में अप्रोक्ष ज्ञान में बोलते हैं आत्मदर्शन एक दृश्यते अनुभूयते दर्शनम साक्षात्म जो साक्षात् अपक्ष होगा उस काल में दर्शन शब्द का प्रयोग होता है दर्शन साक्षात अभुरक्षम परमार्थ तत्व तो प्रमेय ये जो परमार्थ तत्व प्रमेय है इसको तो ये कहा यह प्रगणित प्रतिपादित ऐसे परमार्थ तत्व जो है प्रमेय इसका यह प्रतिपादन करना इसका है ऐसा कहा छह में कहते हैं प्रतिपक्ष प्रकरणांतर में विशेषमा है अन्य प्रकरण की अपेक्षा इसमें विशेषता बताते हैं अन्य प्रकरणों में कुछ विधि से कहा गया था आत्मा प्रतिपादन किया था विधि से था यहां पर विधि से नहीं उनके मत का खंडन नहीं, वही स्वयं उनके मुख से ही खंडन करवा करके हम कुछ नहीं बोलेंगे उन्हीं के मुख से एक दूसरे का मत का खंडन हो जाएगा ऐसा करवा कर उसके बाद अपना मत सिद्ध हो जाएगा सीधा हमें चुपचाप रहेंगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं इस तरह से करेंगे ठीक है छह नंबर पर में कहा प्रकरणांतर विशेष तो अन्य प्रगण तीनों प्रगणों से इसमें विशेषता है अन्य मत के खंडन के माध्यम से कहा प्रतिपक्ष प्रतिषेध शत्रु हैं द्वैतवादी उनके प्रतिषेध के माध्यम से पर आत्म वस्तु का प्रतिपादन करना यही प्रतिज्ञा हो जाती आगे है इसका ठीक देखा अद्वैत अद्वैत उपलक्षत तृतीय प्रकरण उच्चते में लिखा था अद्वैत बाह्य विषय भेद सिद्ध इन अद्वैते आया वो तृतीय ये कहा इति अद्वैत उपलक्ष्य तृतीय प्रकरण उच्चतेकरण चतुर्थम प्रकरणम अवतरित अर्थांतरम अर्थतर चतुर्थ प्रक्र के अवतार देने के लिए विषयांतर तो चाहिए अनुवाद करते कुछ विषयांतर के अनुवाद करते हैं तस्य इत्यादि तस्तः आग से अद्वैत दर्शन से आगम प्रकरण आगम स्मृतियों के द्वारा जोशिध किया था अद्वैत दर्शन प्रतिपक्ष भूत द्वैत वैनाशिकास्त्र उनके शत्रु बन जाते हैं द्वैत दर्शन के शत्रु हैं द्वैतवादी जितने शत्रु हैं द्वैत अपने कल्पना से द्वैत सिद्ध करना चाहते हैं वैनाशिक नही नही बोलते हैं नास्तिकवाद है, में ले जाना चाहते हैं कि शत्रु है सब ते शाम से अन्योन विरोधार्थ उनके मत एक दूसरे के साथ विरोध दिखाई पड़ता है ऐसा होने से राघ द्वेश क्लैशास्पद उनके सिद्धांत तो जो होते हैं राघ द्वेश लगा हुआ आश्रित है इसलिए वो द्वैत तो दर्शन ऐसा है इसलिए मिथ्या दर्शन तो सूचित मिथ्या दर्शन होता है सूचित ठीक है वैनाश के व्यतिरिक्ता ग्रियंथे क्या द्वैती द्वैतिना करके जो कहा द्वैति ने क्या लेना भेदवादी को द्वैती बोलते हैं वैनाश व्यतिरिक्ता ग्रियंथे वैनाशिक से अतिरिक्त तो को द्वैती कहा फिर आगे अलग से वैनाशिक कहा गया क्यों तो, बागी द्वैती जो है कुछ माना आगमवादी है वेद को मानते हैं दृष्टांत के रूप तो में मानते वाले हमने जो सिद्ध किया वेद भी ऐसा बोलता है यही तो इनका कहना है नहीं आय के आदि का अपने पुरुषार्थ बुद्धि के बल से सिद्ध करेंगे उसके बाद वेद का कोई मंत्र लागे देंगे हम जो सिद्ध कर रहे हैं वो वेद भी ऐसे बोलता देखो हमारी बुद्धि तो अपने बुद्धि के प्रशंसा वाले हैं और वेदांति जो होते हैं क्या होते हैं वेद में जैसा कहा उसके लिए युक्ति देंगे वेद में जो कहा वो करके उसको समय नहीं ले बाद में युक्ति युवती को दृष्टांत के रूप में देखें युक्ति भी ऐसे बताती है सिद्ध करेंगे वेद से उसके बाद युक्ति दृष्टांत के रूप में देखेंगे वो सिद्ध करेंगे अपने बुद्धि से बाद में वेद को दुहाई देंगे वेद में भी ऐसे कहा मैंने हम वेद से पढ़े देखो कितनी बड़ी बातें बोलियां ऐसा उनके इसलिए उनको तो अर्धनास्तिक मान देना चाहिए मैंने वेद को मानता भी है किन्तु जिस तरह से मानना चाहिए उस तरह से नहीं मानता अपने बुद्धि को आगे करके भेद को पीछे करता है इसलिए उसको अर्धनास्तिक कहते हैं नई आयिका है। द्वैत नाम मान वेदवादी ना, ना हाँ द्वैतिका अर्थ भेदवादी, वेदवादी द्वैतवादी जितने भी हैं सांख्य है क्या चाहे नैयायिक जो भी वैशे हैं सब ये द्वैतवादी हैं, योगी हैं सब द्वैतवादी हैं ये वैनाशिकम उच्च तो वेदवादी हो वैनाशिकम शिक व्यतिरिक्त ग्रह बहुतों से अतिरिक्त है द्वैतिना शब्द के द्वारा भाष्य लिखा है वो बहुतों से अतिरिक्त को द्वैति कहा ये समझना है कहा आठ के टिप्पणी वेदवाद ने्यवाद वैनाशिका नाम प्रथम उपाधान क्यों ये वेद बाह्य है वैनाशिक इसलिए अलग से ग्रहण कर दिया तो क्या कहा वैनाशिकाश अलग ग्रहण किया भाष्य वेदवाह्य वो जो बौध लोग हैं वैनाशिक हैं, ते ही क्षणिक विज्ञानवादी नो बौद्धता है ये जो कौन है क्षणिक विज्ञानवादी बहुत है वही वैनाशिक करता है। नहीं क्षणिक विज्ञान वैदिकों क्षणिक विज्ञान वैदिक हो नहीं सकता इतर हेतु बाकी जो द्विती है इतर हेतु द्वी तीन बागी जो द्वैती कहा भाष्य में द्वितीनों और वैनाशिकासनों शब्द दिया है इतरेतु द्वी जीवेश्वराधिकम अपनी का जीव मानते हैं ईश्वर मानते हैं वो तो कुछ नहीं मानता ना जीव ना ईश्वर वैनाशिक ऐसे है ये जीव ईश्वर को मानते हैं इसलिए वैदिक आएगा जीव ईश्वर को मानने के कारण से इनको वैदिक ही मानना पड़ेगा इन द्वैतियों को इसलिए इनके पंक्ति में एक साथ नहीं रखा भारत सरकार ने अलग अलग रख दिया दोन बैनाशिकाश्च अलग अलग किया ये कह रहे हैं ये बताया आगे टीका हम कह रहे बैनाशिका माने नैरात्मवादी नीरा आत्मा का भी अभाव करने वाले हैं, सर्वम शून्यम ऐसा मानने वाले हैं आत्मा की सत्ता भी समाप्त करते हैं निरात्मवाद शून्यवादी हैं, ये ऐसे होते हैं अगर क्या राग द्वेषादी आदि शब्द है ना अतिरिक्त क्लेशोपादान ये जो तो मत है इनका द्वैतवादियों का मत राग द्वेश क्लेशों से ग्रसित है कहा अपने में उनके के राग है दूसरे में द्वेष है द्वैत बाद द्वैत में दो तो होंगे ही राग द्वेष होंगे ही तो राग द्वेष आदि दिया भाषा का आपने राग द्वेष आदि आदि से क्या लेना कहते हैं अतिरिक्त क्लेश अविद्या, अविद्यास्मिता अविवेश जो तो तीन बचे हैं उसको लेना आदि सब कुछ पांच होते हैं ना क्लेश अविद्यास्मिता राग द्वेष अविवेष योग सूत्र में कहा तो राग द्वेश दो तो भाषा में लिख दिया आदि लगा दिया आदि से लेना तीन क्लेश और ले लेना यही टीकाकार बोर्ड है राग आदि रागद्वेश अतिरिक्त क्लेश उपाधान जो अतिरिक्त क्लेश अविनिवेश अविद्यादि उपाधान आदि उपादान शब्दों के द्वारा पक्षांतराणाम मिथ्यादर्शन सूचन कत्री के पक्ष को मिथ्यादर्शन घोषित में कहा उपयोगिता होगी इसकी शिक्षा फल मिलेगा आपको दर्शन करके बोलना चाह रहे हैं सिद्ध करना चाह रहे हैं का तो मत को तो इससे क्या फल मिलेगा आपको प्रश्न है पक्षांतराण मान सिद्धांत पक्ष अद्वैत पक्ष से अन्य पक्ष उनका पक्षांतर हो ऐसा पक्षांतरण ऐसा जिनका पक्षांतर है जो सिर्फ द्वैतवाद है जिनका उनका विद्यान सूचना पुत्र उपयुक्त है उपयुक्त होगा इसके उत्तर में कहते हैं क्लेश देखो क्लेश अनास्पद्वाद आत्मिक दर्शन अद्वैत दर्शन क्लेश का आश्रित नहीं आत्मदर्शन जो अद्वैत दर्शन अकेले है अकेले में न अविद्या है न अस्पिता है न राग है न द्वेश में कुछ भी नहीं अकेले में राजदेश हो सकता इसलिए आत्मदर्शन ही श्रेष्ठ है ऐसे हम प्रशंसा की जाती है कहा यही उपयोग होगा पातनिका एवं कृतवा भूमिका इस प्रकार करके अब तक तो भूमिका बना रहे थे पात्रिका मन भूमिका भूमिका पादनिका एवं समानतर प्रकरण प्रवृत्ति प्रतिज्ञा अब आगे जो व्याख्या होनी है प्रकरण ग्रंथ की प्रवृत्ति चतुर्थ प्रकरण की जो प्रवृत्ति होनी है उठाना अलेखन उठानी है उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं तब यह इत्यादि कहा तब यह विस्तरेण विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्व प्रदर्श्य उन्हीं का यहाँ पर इस प्रकरण में द्वैतवादियों का विरुद्ध होने के कारण से असम्यक दर्शन देखा करके का न्वैत दर्शन का प्रतिषेद के द्वारा अद्वैत दर्शन क्षेत्र आयोजित न्याय न इत्यादि कहां संबंध सम्यक दर्शनत्म के साथ में संबंध होगा सम्यक दर्शनत्म संबंध तद यह तत्थ वहां पर तत्म्यर्शनत्व ये जो तो तत्पद का अर्थ है वहां सम्यक दर्शन मिले जाते हैं सम्य दर्शन तद माने असम्य दर्शन तद यह तद असम्य दर्शनम ये असम्य दर्शन के साथ पद का अनुकना बोल रहे वाली धोदना ऐसा बोल रहे आबित न्याय कहा था भाषण आबित न्याय ना अलात शाम आरभ्य थे बोला अभी त्याय क्या होता है तो टीकाकार बोलते हैं आबित न्याय हो व्यति न्याय व्यतिरिक्त व्याप्ति को आबित न्याय दस के टिप्पणी मित्र व्याप्ति अत्यर्थ न्याय मानी व्याप्ति भित्रिक व्याप्ति यी नास्ती तथा धोम तो नास्ती ऐसा बोलते हैं पितर व्याप्ति इस प्रकार से बोलना माना उन मतों के निषेध के द्वारा इसकी सिद्धि करना है बन्नी के निषेध होते हुए बन्नी का निषेध करता हुआ ये नास्ती ही बोलता है निषेध के माध्यम से सिद्ध करना उसका है इस उनके माध्यम निषेध करके इस मत का सिद्ध करना यह आगे न्याय जैसे देखो आगे के न्याय में कैसे वितरित व्याप्ति कैसे होते दिखा हैं यथा यद कृतकम तद अनित्यम यह व्याप्ति है जहाँ कृतकत्व तो रहेगा वह नित्य होगा जो कार्यत्व तो होगा वह अनित्य होगा जैसे घट आदि में देखा है ये कृतकत्व तथा अनित ये तो अन्वय व्याप्ति होगी जहा जहाँ कार्यत्व तो होगा वहां अनित्व तो रहेगा यद कृतकम तद अनित्यम जो कार्य होगा वह अन्य होगा ये अन्वय व्याप्ति है ठीक है यदि अन्व अनित्व अवगते भी घट अनित्य है सिद्ध हो गया ज्ञान हो गया यद कृतज्ञ तद अनित्यम मान कृतकत्व तो हेतु के द्वारा अनित्व सिद्ध तो हो गया यह वस्तु तो अनित्य है कार्यत्व तो देखा तो अनित्व सिद्ध तो होने पर भी अन्य व्याप्ति के द्वारा सिद्ध हो गया अनित्यत् तो होने पर भी अब दूसरी तरह से भी किया जाता है उसी को क्या किया जाएगा यम न अनित्यम न जो अनित्य नहीं होगा वो कार्यत्व नहीं होगा साध्याभाव हेतु अभाव लेंगे जो अनित्य नहीं होगा वो कार्यत्व तो भी नहीं होगा कहा देखा वो आत्मा में देखा जो अनित्य नहीं है कार्यत्व तो भी नहीं है ऐसा दिखाएंगे न अनित्यत्व न तत् कृतकम यदि बेतरीय को भी व्यविचार आशंका निराशित कोई यहां व्यविचार की आशंका कर सकता था व्यविचार आशंका क्या है हेतु रास्त साध्य मास्तु कृतकत्व अनित्व मास्तु कोई बोल सकता था पर अब तो अनुमान धोवा होता है भेतर व्यक्ति न देने न देने से क्या होगा वो तो धूम तो दिख रहा है अग्नि तो दिखना ही रही है सामने वाले को समझाने के लिए अनुमान प्रयोग किया जा रहा है उसकाल वो बोलेगा धोमो अस्तु पंडित मास्तु ऐसा बोल देगा तो क्या उत्तर देना उसको आपको तो ज्ञान है जहां धुआं होता है वह व्यापति के सहसार का आपको ज्ञान है ये ये आप जानते हैं इस बात आपने बार बार देखा हुआ है थान थान को धुआं देखा अग्नि देखा धुआं देखा अग्नि देखा साथ साथ देखा तो आज धुआं देखकर करके अग्नि क्या आपको हो रहा है कि तो सामने वाले पहले पहले देख रहा हो सामने सामने हो रहा है अभी धुआं देखा अग्नि तो दिख नहीं रही वहां तो शंका उठा देगा धुं वस्तु पंडित पास तो क्या बोलेगे तब बोलेगे यदि पंडित नश्यात तभी धुआं नश्यात धुआं नहीं होना चाहिए अग्नि न हो तो क्यों धुआं है इसका मतलब अग्नि है जैसे तो व्यति व्याप्ति के द्वारा व्यविचार शंका की निवृत्ति होती है सामने वाला जो व्यविचार की शंका दे मानी साध्य भावित जो व्यविचार दे हेतु में दोष दे लोग अग्नि के अभाव स्थल में रहने वाला पर्वत अग्नि नहीं है धूम भाई ऐसा बोल देगा वो उस स्थिति में उस शंका की निवृत्ति के लिए व्यति व्याप्ति इसके लिए काम करती है यित कृतम को भी व्यविचारी व्यविचार संका जु सामने वाला व्यविचार की शंका करेगा व्यविचार तो हो नहीं सकता व्यविचार तो है ही नहीं धुआं है तो अपने है ही है किंतु वो ऐसे व्यविचार की शंका उठा देगा धूमो वस्तु ब निर्मास्तु माना धूम को शांति अभावृत्ति तो घोषित करेगा उस स्थिति में व्यविचार की शंका जब करे उस स्थिति में व्याप्ति निश्चय आता उससे के द्वारा भी वो व्याप्ति अन्य द्याप्ति के निश्चय करना है इसके लिए इस व्यक्ति व्याप्ति भी मानी जाती है ये कहा खाली अन्य मात्र से काम नहीं चलता सामने वाला जब शंका उठा देगा हेतु रास्तु तो साध्य मास्तु तो, उस स्थिति में उसको बेविचार की शंका उठाई तो उसके निवृत्ति के लिए व्यतिरिक्त व्यक्ति यदि साध्यम न सर हेतु ऐसा बोलना पड़ेगा तो यही यही था अनुमान यहाँ यदिग्ञनितम ऐसा था घाटव अनित्य कृतग्त्वा ऐसा हम अनुमान का स्वरूप बनाएंगे घट अनित्य है क्यों कार्य होने से ये कार्यतम तथा अनितम यद कृतज तद अनित्यम यथा गटा दी जो भी अंत पटादी दृष्टान देंगे उस स्थिति में सामने वाला बोलेगा नहीं कार्यत्व तो हो अनित्व तो न हो उस स्थिति में यह देना पड़ेगा कि यदि अनित्व तो नश्यत, तरी तो कार्यत्व में भी न सत कार्यत्व भी नहीं आना चाहिए अनित्व न हो तो है यहां इसका मतलब अनित्व का है यहां है अनितत्व का अभाव नहीं अनितत्व तो है इसे हो तो जाएगा ये कहना चाहते हैं ये व्याप्ति ब्या, को भी माना जाता है कहा सात आठवीं टिप्पणी है साथ में कहते हैं व्यत्रियों को भी व्यक्ति व्याप्तिर भी व्यक्तियों को भी की व्याप्ति भी स्वीकार की जाती है आठवे कहा व्याप्ति में कौन अन्वय व्याप्ति तो आध्यात्म अन्वय व्याप्ति के द्वारा जिसकी सिद्धि की गई थी यदि कृतकम तब अनितम अनित्व सिद्धि की थी उससे अनित्व की दृढ़ता सिद्धि की दृढ़ता की सिद्धि के लिए व्यक्ति दिया जाएगा अनितत्त्व ना ये अनित्व ना तथा कृतकत्व में ना ऐसा बोला जाता जा तो तो है जहां अनित्व नहीं होगा नित्यत्व रहेगा वहां कार्य तो भी नहीं रहेगा या कार्य तो है इसका मतलब अनित्यत्व तो है अन्य व्याप्ति की दृढ़ करने के लिए व्यक्ति व्याप्ति ये कहा टीका हमें कहते तथा तर्कता संभावित से आगम अवगत से से संभावित हो मान एक व्याप्ति के द्वारा संभावित हो और आगम के द्वारा जाना भी हो वेद के द्वारा जाना भी हो शास्त्र के द्वारा जाना भी जिसको प्रतिपक्ष भूत वादांतरा प्रकार है फिर भी ये चतुर्थ प्रण इसलिए है कि शत्रु तो बने हुए हैं यद्यपि ठीक है तर्क से सिद्ध है आगम से सिद्ध है अद्वैत तर्कता संभावित से तर्क से संभावित है आगम और आगमेन अभवत्या आगम के द्वारा जाना भी गया ऐसा प्रतिपक्ष भूत वादांतर पाक्षिक असंव्य शंका तो है नहीं अद्वैत मानना ठीक नहीं कोई संका कर दे एक पक्ष में संका आने की संभावना है यद्यपि तर्क से सिद्ध हो चुका है शास्त्र के माध्यम से माने वेद के माध्यम से सिद्ध हो चुका है अद्वैत शास्त्र के माध्यम से सिद्ध हो चुका है फिर भी प्रतिपक्ष भूत जो बाधांतर जब तक अपे उसका निराश नहीं करेंगे शत्रुओं का स्थिति में प्रतिपक्ष बाधांतर अपण प्रपंच मंत्रणा उसके विस्तार उसके खंडन के विस्तार के बिना पाक्षिका असमित तो शंका से तो अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शन में कोई शंका कर सकता है नहीं ठीक नहीं है यह बात शंका कर सकता है इसलिए उस मत का खंडन करना जरूरी है द्वैत का एक तत्प्रत देना अद्वैत प्रत्यय देना प्रतिपक्ष मुद्द द्वैत दर्शन प्रतिषेद देना तत्सिद्धि उपसंग अद्वैत सिद्धि उपस कृत्या अद्वैत सिद्धि मानना चाहिए अलात शांति दृष्टांत उपलक्षित आरंभ करते शांति तो जो दृष्टान्त के द्वारा उपलक्षित है उसका यहाँ पर आरंभ किया जाता है प्रकट का आरंभ होता है नौ नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अलाते अलात शांति दृष्टान्त है, है। अलाग ते, अलाग ते ना इतर प्रकरण के जागृत या अला दृष्टान्त देंगे अलात की शांति हो जाती है जलती हुई लकड़ी को घुमाते हैं वो जो गोलाई दिखा पड़े उसका नाम अलाद अगर उसको एक अग्नि रूप में देखना हो तो अग्नि लकड़ी को नीचे रख दीजिए आप बस वो अलात की शांति हो जाएगी वो जो घूम रहा था वो समाप्त तो हो जाएगी इसी प्रकार द्वैत जो है समाप्त तो हो जाएगा अधिष्ठान में पहुंचने वाले लकड़ी में कल्पना है और जलती हुई लकड़ी की कल्पना कल्पना किया आपने घूमना जो बोलाई वो, वो अलात है वो बोलाई उसकी शांति हो जाती है अधिष्ठान में उसको रख दीजिए लकड़ी को नीचे रख दीजिए अब बोलाई दिखेगा न होता वो तो वास्तविक इसी प्रकार है द्वैत तो भी ये उसको शांति करना है इसके बाद सिद्ध करने कहा विशेषण पष्टम इतो विशेषण प्रष्टम ईत बीत स नवित अवित क्या है आवित न्याय कहा उसके अर्थ करना त्या टीकाकार आविद का का विशेषण प्रष्टम बीत क्या होगा बी इता बीता बी बीपूर्वक इण धातु है बी का अर्थ विशेष बी बीपूर्वक इण धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो बीत बनता है विशेषणा ईता प्राप्त जो विशेष रूप से प्राप्त हो गया बीत हो गया अन्य व्याप्त स्पष्ट हो गया तो विशेष एड़ा पष्टम ईता, उसको ईत बोलेंगे हो जाएगा विशेषणा ईत बीत इण गो से निष्ठा किया है उपसर्ग लगा दिया है बीता बन गया नवती अभी तक जो बीता नहीं होगा विशेष रूप से स्पष्ट नहीं होगा उसको अभी तक बोलते हैं है है। एक स्वार्थ अत्य लगा दिया जैसे बंधुरे वाणव बोलते अभी तक आबित कहा न्याय ना व्यक न्याप्ति के द्वारा सिद्ध किया जाता है यहाँ वितरक व्याप्ति की उनके अभाव के द्वारा अपने पक्ष सिद्ध करना है माने बन्नी अभाव धोमा अभाव दिखा करके क्या सिद्ध करते हैं बन्नी सिद्ध करते हैं यदि बन्दे नश्या तरी धोम न सोल करके सिद्धि किसकी करते हैं बन्नी की अभाव के माध्यम से ठीक इसी प्रकार यहाँ पे उनके अभाव के माध्यम से अपने अद्यौतिक सिद्धि करना है क्या आगे विद्र की दृष्टान्त के द्वारा दस ग्यारह बारह की टिप्पणी दस में कहते हैं अवगता इतना है अब बीता मैंने अवगत विशेषम विशेष बी का अर्थ पष्ट अवगत हो गया वो अन्य व्यापी होगी ये कहा बीत कहालाने अवगत विशेष रूप से जाना गया। अन्य अन्य हो गया अन्वय व्याप्ति इतिहा उसका अर्थ अन्य व्याप्ति को बीत बोलते हैं, ग्यारह बीत हो गया बारह में कहते हैं आगे व्यतिकेण व्यतिक न्यायाश्य व्यतिरेकरण का अर्थ व्यतिरिक अभी तक नियो अजमार ठीक है माने के न्याय से। व्यक्त व्याप्ति यही है व्यति व्याप्ति के द्वारा ये कहा प्रकरण से तात्पर्य दर्शित प्रथम श्लोक से तात्पर्य आह प्रकरण का तात्पर्य इस प्रकार से दिखा दिया ये जो चतुर्थ प्रकरण अलाद शांति प्रकरण तात्पर्य बताकर अब ये प्रथम कारिगा जो है उसका तात्पर्य कहते हैं तत्र इत्यादि सर्विश्वास ने कहा है तत्र अद्वैत तो दर्शन संप्रदाय कर्तूर अद्वैत तो स्वरूप नमस्कारार्थो अये आद्य श्लोक माने अद्वैत दर्शन के संप्रदाय कर्ता जो है उनको अद्वैत स्वरूप से ही नमस्कार के लिए आपने भगवान नारायण है उस रूप से ही करना है हे तो गुरु जी के लिए प्रणाम करना जा हैं नमस्कार करते हैं किन्तु भगवत बुद्धि से करते हैं भगवत मान करके अद्वैत रूप से करते हैं एक कहा टीका मैं चतुर्थ प्रकरण सप्तम्या परामर्श तत्र माने कौन है चतुर्थ प्रकरण इस चतुर्थ प्रकण होगा तत्र का सप्तमी के द्वारा तत्र शब्द के द्वारा तत्र प्रकरण परामर्श होगा कहा किम यदि अद्वैत रूप में आचार्य नमस्कार प्रश्न आया किस लिए अद्वैत रूप से आचार्य के नमस्कार किस करना यार आचार्य का सम्मान क्यों करना सीधा लेखन उठाइए ना एक, एक कार्य ज्यादा क्यों लिखते आचार्य को नमस्कार करते ये प्रश्न उठा क्योंकि अद्वैत रूपण आचार्य नमस्कार थे इसमें अद्वैत रूप से आचार्य को नमस्कार क्यों किया जाता है भगवत रूप से क्यों किया जाता है प्रश्न आया तो कहा कि आचार्य पूजा ही अभिप्रेता चित्र का अविष्य शास्त्र आरम्भ एक, एक यही है प्रयोजन यही है आचार्य के नमस्कार करेंगे शास्त्र के आरंभ में स्थिति में क्या होगा अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि होगी अपने इष्ट वस्तु की सिद्धि होगी इष्ट वस्तु ये है प्रक समाप्त करना है विघ्नों को हटाना है प्रतिपक्षी जितने विघ्न है उनको हटाना है तब तो अद्वैतिक सिद्धि होगी अद्वैतिक सिद्धि करना है तो प्रतिपक्षी जितने विघ्न है उनको हटाना है ये सब काम है इसके लिए अच्छा किम ये अद्वैत तैयार की बन दिया ब्रह्म तो धिया नमस्कार अद्वैत आचार्य पूजा भवती न तो भेद दिया हाँ ब्रह्म बुद्धि से अगर नमस्कार करेंगे अद्वैत आचार्य की पूजा हो जाएगी अद्वैत रूप से करेंगे तो आचार्य की पूजा मानी जाएगी भेद बुद्धि से करेंगे तो नहीं होगी आचार्य की पूजा नहीं होगी निंदा हो जाएगी आचार्य अद्वैत भाव में हैं और आप अद्वैत भाव नमस्कार करते हैं उनकी निंदा हो जाएगी तिरस्कार हो जाएगी भेद बुद्धिया न तो भेदियान आह किम इत्यादि कहा सूचित किया तो आचार्य पूजा इत्यादि कह समय हो गया है द्रम्तः श्रीलाम देवा भद्रम्पे म्षति जगता स्थिर सुन सकशे लम दिवा ओं शन